आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका रेडियो फ्री नेशनल पर आपके साथ मैं हूं पूजा और कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार ये कार्यक्रम देसी जायका हम आपके लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे सेंट्रल टाइम में लेकर आते हैं इसको आप रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ की वेबसाइट पर लाइव सुन सकते हैं दस बजे संडे को आप अपने एलेक्सा और गूगल प्ले पे आ, रेडियो फ्री नेशल प्ले कर सकते हैं 10 बजे जहां पर आप देसी जायका को सुन सकते हैं हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है देसी जायका के नाम से डी ई एस आई जी ए वाई ए के ए जहां पर हम इस कार्यक्रम को लाइव सुनने का लिंक और बाद में अगर आप इस कार्यक्रम को कभी और सुनना चाहें तो आरकाइव लिंक्स भी पोस्ट करते हैं नाओ वी हैव अ वेबसाइट देसी आप इस वेबसाइट पर भी हमारे सारे आर्काइव्स एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे तो आप इस कार्यक्रम को वहाँ भी सुन सकते हैं आज का कार्यक्रम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस स्पेशल है इसलिए इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ पद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 वे मातर वंदे मातरम वंदे मातर वंदे मातरम, मातरम, मातरम, मातरम, मातरम, मातरम, मातरम।, मातरम अपने गणतंत्र दिवस एपिसोड की शुरुआत मैंने वंदे मातरम से की आप समझ ही गए होंगे इसका कारण क्योंकि इस वर्ष हम मना रहे हैं अपने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव हमारी इस बार की गणतंत्र दिवस परेड की भी थीम है वंदे मातरम बंगाली और संस्कृत भाषा के मिश्रण में लिखा गया ये गीत लिखा था बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में उसके बाद 1882 में सात साल के बाद पत्रिका बंग दर्शन में एक नोवेल छपा उनका जिसका नाम था आनंद मठ और ये कविता उसका हिस्सा बनी उसके बाद ये स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंत्र बन गई थी वंदे मातरम माँ की वंदना करना 24 जनवरी 1950 आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि राष्ट्रगीत को भी वही आदर सम्मान मिलना चाहिए जो हमारे राष्ट्रगान जनगण मन को मिलता है हम सब ने ये राष्ट्रीय गीत न जाने कितनी बार सुना भी है गाया भी है पर क्या हम इसके अर्थ को समझते हैं चलिए आज इसका अर्थ समझते हैं वंदे मातरम् मैं तुम्हें नमन करता हूँ माँ सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम माँ तुम जल से परिपूर्ण फलों से भरी हुई और मलय पर्वत से आती ठंडी हवा प्रदान करने वाली हो श्यामलाम मातरम तुम हरी भरी फसलों से ढकी हुई हो माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी तुम्हारी रात्रियों पर चांद की उज्ज्वल किरणें चमकती हैं और उन्हें आनंदित करती हैं फुल कुमित द्रुमदल शोभिनी तुम्हारे पेड़ों पर खिले हुए फूल शोभायमान हैं, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी तुम हमेशा मुस्कुराने वाली मधुर भाषा बोलने वाली हो सुखदाम वरदाम माँ तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली हो माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ जब बंकिम चंद्र जी ने ये गीत लिखा तो वो किसी धरती के टुकड़े की बात नहीं कर रहे थे वो अपनी माँ का वर्णन कर रहे थे वो माँ भारत माँ जिसने हमें भाषा दी संस्कृति दी प्यार दिया और अपने अंक में हमें घर दिया तो चलिए दोनों हाथ जोड़कर आज फिर एक बार तेज भक्ति की भावना को अपने दिल में सजोए अपनी माँ से कहते हैं वंदे मातरम, माँ मैं तुझे नमन करता हूँ इस राष्ट्रगीत को समय समय पर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने ढंग से सजाया और प्रस्तुत किया पंडित भीमसेन जोशी ओंकारनाथ ठाकुर से, से लेकर हेमंत कुमार और रहमान साहब तक ने किसी ने पूरा गीत तो किसी ने सिर्फ वंदे मातरम को गाया पर भावना हमेशा एक ही रही कार्यक्रम की शुरुआत हमने जिस वंदे मातरम के साथ की थी ये थी 1952 फिफ्टी की फिल्म आनंद मठ से जो कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी के नॉवल पर आधारित थी इसमें संगीत था हेमंत कुमार का और जो वर्जन हमने सुना इसमें आवाज थी लता मंगेशकर जी ये तो हो गई कहानी हमारे राष्ट्र गीत से जुड़ी अब कुछ बातें होंगी गणतंत्र दिवस की पर पहले सुनवाते हैं आपको ये गाना और लौट के आने पर बताती हूँ आपको बहुत सारी और दिलचस्प बात कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना अब तो हमें आगे बढ़ते है रहना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 मैदा में हम जा हथेली पर लेकर अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है ओडे कलाई मौत की इतनी हम में ताकत है हम सरहदों के वासहे दीवार है। हम दुश्मनों के वास में होशियार है तैयार है अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत आरोप पर है जाना कंधों ऐसी मिलते हैं कंधे कदमों ऐसी कदम मिलते हैं हम चलते है जब वैसे तो दिन दुश्मन के दिल में जगाते चलो जीत के गीत गाते चलो दिल में जगाते चलो जीत के गीत गाते चलो जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है साथ ही मैंने अपने दिल अब ये ठान लिया है या तो अब करना है या तो अब मरना है चाहे अंगारे पर के बिजली गिरे तू अकेला नहीं हो गया मेरे कोई मुश्किल हो या हो कोई साथ हर मोड़ पर होंगे साथ ही तेरे। अब जो भी हो शोला बनके के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं क्या खूबसूरत बोल लिखे हैं जावेद साहब ने अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं आम शोर sure कि आप भी साथ गुनगुनाए बिना नहीं रह पाए होंगे ये वॉर और आर्मी पर बेस्ड फिल्म थी इसे बनाया था फरहान अख्तर साहब ने और इस गाने में संगीत था शंकर एहसान लॉय का इस फिल्म में गीत को फिल्माया गया है ऋतिक रोशन पर इस गाने में आवाज़ें थीं कुणाल गंजावाला सोनू निगम रूप कुमार विजय प्रकाश हरिहरन और शंकर महादेवन की ऑल लेजेंड्स गाना कैसे नहीं अच्छा लगेगा तो आज हम बात कर रहे हैं अपने देसी जायका कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की और आज मैं मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी थ्रू आउट द प्रोग्राम क्योंकि मैंने ये जाना और महसूस किया जब कई लोगों से बात की कि हम सब गणतंत्र दिवस या इसकी छुट्टियां तो मना लेते हैं 26 जनवरी का 12 है कौन से दिन पढ़ रहा है कौन से दिन की छुट्टी मिलेगी ये सब कैलेंडर देख के कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बातें इस दिन से जुड़ी हैं हमको पता ही नहीं है और ये दुख की बात है तो जैसे मुझे लगा जैसे मैं इन सब बातों को अब जान रही हूँ मुझे लगता है मैं शेयर करूँगी आपके कानों तक पहुँचेंगी कुछ याद रहेंगी और कुछ आप आगे अपने बच्चों के साथ बांटेंगे और आगे बढ़ाएँगे तो ये कोशिश है तो सबसे पहले बिल्कुल बेस से शुरुआत करते हैं मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी फिर भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्या डिफरेंस है 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था जिसके तहत भारत को एक समप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था और इसीलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं मैंने कि ये बहुत आसान सी बात थी कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस है पर क्या आप ये जानते हैं कि हमने छब्बीस जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे के रूप में चुना और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ रखा कहाँ है क्या आप ये सब जानते हैं बताती हूँ आपको इस गाने के बाद ओ देश मेरे तेरी शान के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पर जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कि रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देस मेरे तेरी शान पर सद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से राशन तेरी हवा जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा देश तेरी शान कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा तू है मेरा मैं तेरा परिंदा देश मेरे तेरी शान पर सदक कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कई बार बोल इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन सिर्फ गाने में सुन के कई हम उनकी गहराई को समझ नहीं पाते हैं और जब हम बोलों को ऐसे पढ़ते हैं तब हम उसकी अम, गहराई को महसूस कर पाते हैं ये बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर जी ने फिल्म थी दो की भुज इसमें संगीत था आरको का और आवाज़ें थीं अजी अरिजीत सिंह की और उनके साथ कोरस में काफ़ी सारे गायक थे और ये फिल्म बनी थी 1971 की इंडो पाक वॉर पर भुज एयरबेस के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के ऊपर जिस किरदार को निभाया था अजय देवगन जी ने आज देश में हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ बातें जान रहे हैं गाने पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे और आपसे ये भी पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि हमने 26 जनवरी को ही एज अ रिपब्लिक डे क्यों चुना तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी थे तो हम अंडर ब्रिटिश रूल लेकिन हम उस दिन से आज़ादी की जंग को एक नया रूप मिला था और हमने हमारे लीडरशिप ने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और ये डिसीजन हुआ था 1930 में तो जो एक्चुअली हमें फ़्रीडम मिली 1947 में उससे पहले 17 इयर्स तक हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था तो हालांकि जो हमारा संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और आ, इस पर सिग्नेचर्स हो गए थे लेकिन हमारी उस समय की जो लीडरशिप थी उसने उन सेवेंटीन जो सत्रह साल तक हमने उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था छब्बीस जनवरी को उसको एक ऑनर देने के लिए अपने संविधान को लागू करने की डेट को दो महीने आगे खिसकाया और छब्बीस नवंबर को साइन होने के बावजूद संविधान को लागू किया गया छब्बीस जनवरी को और उस दिन को माफ किया गया भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में कितना इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है ना जो शायद हम में से कई लोगों को नहीं पता होगा और हमें पता होना चाहिए ये तो बात हुई दिन की अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की 15 अगस्त 1947 को करोड़ों भारतीयों का आज़ादी का सपना साकार हुआ था स्वतंत्रता तो हमें मिल गई लेकिन देश को संवैधानिक ढांचे के रूप में खड़ा करना नई चुनौती थी दो साल और 11 महीने के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ लिखित रूप में ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान था एंड व्हेन आई सेड लिखे तो उसका ये मतलब नहीं कि ये टाइप किया हुआ था हमारे भारतीय संविधान को हाथ से लिखा गया था और वो भी एक नहीं दो भाषाओं में हिंदी में और अंग्रेज़ी में ये लिखने वाले कौन लोग थे इसकी मूल प्रतिलिपियाँ इस समय कहाँ हैं क्या हम इन्हें देख सकते हैं ये सब बातें बताऊंगी आपको इस गाने के बाद फिर खूबसूरत बोल जो मैं आपके लिए यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ कहते हैं अपना है दिन ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो सरकशी मीनिंग विद्रोह का गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो यहाँ कॉन्टेक्स्ट था कि जब आ, हमारी भारतीय टीम ने 1983 में सारे ऑर्ड्स के अगेंस्ट जाके वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था कौसर मुनिर जी की थी ये पंक्तियां प्रीतम का इसमें संगीत था आवाज़ अरिजीत सिंह की और आ, ये एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी थी कपिल देव जी के को बेस करके बनाई गई थी कपिल देव जी का किरदार निभाया था बखूबी रणवीर सिंह जी ने इस मूवी में और फिल्म थी दो की 83। थ्री आज हमारा देसी जायका का स्पेशल एपिसोड चल रहा है रिपब्लिक डे के ऊपर और हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की जिसकी वजह से हम ये दिन मनाते हैं तो जैसा हमने आपको गाने पर जाने के पहले बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ दुनिया में सबसे लम्बा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है ये हैंड रिटिंग है और वो भी दो भाषाओं में इंग्लिश में इसे लिखा अ वेरी टैलेंटेड कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने और हिंदी में इसे लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने ये सिर्फ हाथ से लिखा ही नहीं गया ये दुनिया का सबसे खूबसूरती से हैंड पेंटेड डेकोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन भी है इसमें हैंड पेंटेड इमेजेस हैं हाथ से बनाए गए बॉर्डर्स हैं और बहुत सारे अनसंग आर्टिस्ट हैं जो इस एलिस्ट्रेशन के पीछे हैं साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि ये जो ओरिजिनल प्रतियां हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हाथ से लिखी हुई हैं ये रखी कहाँ हैं ये रखी हुई हैं इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल हीलियम फिल्ड चैम्बर्स हैं जहाँ इन मूल प्रतियों को रखा गया है और उस चैम्बर में ह्यूमिडिटी लेवल का बहुत ध्यान रखा जाता है हर थोड़े समय बाद गैस भी चेंज करी जाती है हीलियम गैस जिसके साथ इसको रखा गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये आ, एक खास पेपर पर लिखा हुआ है हाथ से इंक से तो इंक ऑक्सीडाइज ना हो या पेपर आ, एस, पर कोई ऐसा पुराना ना पड़े या उस वो ख़राब ना हो इसलिए इतने सारे प्रिकॉशन के साथ इसको इतना संभाल के रखा हुआ है ये जो जानकारी है ना ये मुझे नहीं पता थी एंड मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी इस बात की जब मैंने ये सब बातें जानी कि कैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये सब बातें जानूँ और आज जब मैं जान रही हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उम्मीद करती हूं कि आपको भी ये सारी टिडबिट्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सुनने में मज़ा आ रहा होगा आगे आपको बताऊंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950s में वुमन एम्पावरमेंट से जुड़ा क्या आस्पेक्ट था फर इस गाने के बाद वतन वतन मेरे आबाद रहे तू हे <स्थारी के फिरी सख्थारी> वतन वतन मेरे आबाद रहे तू <स्थारी चीज़> वतन वतन <स्थारी थारी> सा गाना था 2018 की फिल्म राजी से इसमें बोल लिखे थे गुलजार साहब ने संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने और इस गाने को आवाज़ दी थी सुनिधि चौहान ने और इस फिल्म राजी में राजी के कैरेक्टर को निभाया था आलिया भट्ट जी ने बहुत ही अच्छी फिल्म है अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखी जो इसमें राजी का किरदार था एक्चुअली ये फिल्म मेघना गुलजार जी ने बनाई थी हरिंदर सिक्का जी की आ, जो एक उन्होंने किताब लिखी थी रिमेंबरिंग सहमत एक्चुअली सहमत खान वाज़ द एक्चुअल करैक्टर जिन पर बेस ये किताब लिखी गई और उस किताब पर बेस करके मेघना गुलजार जी ने ये फिल्म बनाई थी और एक जगह मैंने आर्टिकल में पढ़ा था हरिंदर सिक्का जी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि आ, दो uh, हज़ार uh, सन दो हज़ार से उन्होंने uh, सहमत खान जी से बातचीत करनी शुरू की थी इस किताब को लिखने के सिलसिले में सहमत खान जो कि पंजाब के एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक छोटे से घर में बहुत ही आ, बहुत ही साधारण ढंग से रहती थी आ, पर जो ख़ास बात जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिक्का जी कहते हैं कि पूरे अट्ठारह सालों में उनके सहमत जी के घर के ऊपर तिरंगा शान से लहराता रहा हमेशा हम ये कह सकते हैं कि चाहे देश पर जान निछावर करनी हो या देश की प्रगति के लिए अपनी बुद्धिमत्ता लगानी हो महिलाएं कभी भी पीछे नहीं हटी और इसी का एक और उदाहरण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं का क्या योगदान रहा तो वैसे हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि सन उन्नीस में लागू हुए इस संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े थे और जिनमें से 15 महिलाएं भी थीं भारतीय संविधान जिस समय बना उस दौर में वुमेन एम्पावरमेंट एक सपने की तरह था लेकिन हमारी संविधान सभा में पंद्रह महिलाओं को भी जगह दी गई जिनमें से कई सरकार के बड़े पदों पर भी रहीं जबकि दुनिया के सबसे पुराने संविधान अमेरिकी संविधान की सभा में एक भी महिला का प्रतिनिधित्व नहीं था ऐसे में भारत के विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो पंद्रह महिलाएं थीं अमू स्वामीनाथन दक्षायण वेलुधन Begum Azizah Rasul, Durga Bai Deshmukh, Hansa Jeevraj Mehta, Kamala Choudhry, Leela Roy, Malti Choudhry, Purnima Banerjee, Rajkumari Amrit Kaur, Renuka Ray, Re, Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, Vijayalakshmi Pandit and Annie Mascarene. These members known as the founding mothers of Indian Republic. व क्रूशल टू डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म कई नामों को आपने पहचाना होगा और नाम सुन के ये भी जाना होगा कि ये कई डिफरेंट बैकग्राउंड से थीं। इससे ये साबित होता है कि हमारा देश हमेशा से औरतों की इज़्ज़त करना और उन्हें इम्पोर्टेंस देना जानता था कहते थे लोग जो बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट की और ये जो गाना हमने सुना ये था 2019 की फिल्म मिशन मंगल से ये लूजली बेस्ड था इसरो साइंटिस्ट्स के ऊपर और इस फिल्म में एक लेडी साइंटिस्ट जिनका रोल निभाया है विद्या बालन ने शी बिकेम अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिशन मंगल तो इस गाने में आवाज़ थी शिल्पा राव और अभिजीत श्रीवास्तव की इसमें संगीत था अमित त्रिवेदी का इसमें बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने हम आज बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे दे की देसी जायका का एक खास कार्यक्रम जिसमें हम रिपब्लिक डे से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियों को आपके साथ बांट रहे हैं जो हमें लगता है हम सभी भारतीयों को पता होनी चाहिए तो अब अभी तक हमने बात करी तो अभी तक हमने बात करी कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है उसी दिन क्यों मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी की भागीदारी रही अभी वो जो उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ हैं वो कहाँ रखी हैं अब बात करते हैं सब स्पेसिफिक सेलिब्रेशन जो रिपब्लिक डे में होते हैं तो अभी जैसे हमने शुरुआत में बात की कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और रिपब्लिक डे क्या होता है देर इज़ अनदर बिग डिफ्रेंस दोनों सेलिब्रेशंस uh, में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है जो कि 15 अगस्त को होता है उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं और रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर जहाँ पर की परेड निकलती है वहाँ पर अपने देश का ध्वज फहराते हैं और सेना की तीनों जो अंग हैं उनकी टुकड़ियों से सलामी लेते हैं झांकियाँ निकलती हैं और वो सब राष्ट्रपति को सलामी देते हुए निकलती हैं हमारे देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को और उस दिन झंडा फहराया था हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है वहाँ पर परेड निकाली जाती है ये परेड का जो रास्ता है ये पूरा 9 किलोमीटर लंबा है और करीब ये परेड 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे तक चलती है इसके जो फ्लोट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं और इस साल की 26 जनवरी परेड की थीम है जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात करी थी वंदे मातरम अब आपको सुनवाते हैं गाना और गाने से आकर आपको बताते हैं कि कैसे दी जाती है हमारे राष्ट्र ध्वज को 21 तोपों की सलामी रिपब्लिक डे भारत रग-रग में है जीत की आदत है दुश्मन भी सलामी दे तू सूरज हम तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर दिंगे के जय जी सॉन्ग वाज़ फ्रॉम 2024 मूवी फाइटर इसमें संगीत था विशाल शेखर का बोल तो जैसा कि आप आपने ना वंदे मातरम बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की uh, बोल थे और इसमें कुमार जो दूसरे लिरस थे उसने उन्होंने अपने बोल उसमें जोड़े थे इसको गाने वालों में नाम थे विशाल टटलानी शेखर राजवानी वैभव गुप्ता एंड कोरस और इस ये फिल्म बेस थी इंडियन एयरफोर्स एरियल एक्शन पर वो ये फ़िल्म थी फिक्शनल टोटली बट अगेन फाइटर जेट्स एंड ब्यूटीफुल कलाबाजियां तो फिल्म के विजुअल्स बहुत अच्छे थे अब इस बात से एक बात याद आई कि जब परेड होती है तो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है फ्लाई पास्ट फ्लाई पास्ट क्या होता है जो दिल्ली का वेस्टर्न एयरबेस है वहाँ से वो उसको मैनेज किया जाता है और देश के 41 अलग अलग एयरबेसेस से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और एक समय में कर्तव्य पथ के पास वो असम्बल होते हैं और फिर वो हवा में अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हैं जैसे वो आकाश में तिरंगा बना देना और जो उनकी ड्रिल्स होती हैं एंड इट्स जस्ट अमेजिंग गाने पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे रिपब्लिक uh, डे पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है तो एक्चुअली होता ये है कि वहाँ पर uh, सात uh, टैंक्स को खड़ा किया जाता है एंड एवरी टैंक बारी बारी से वो तीन राउंड्स में तीन फायर करते हैं और एवरी टैंक एंड दैट्स हाउ दे डू टोटल ट्वेंटी वन फायरस फ्राम सेवन टैंकर्स और इसे कहते हैं 21 तोपों की सलामी और ये जो होता है जैसे ही पहला राष्ट्रगान की नोट शुरू होती है उसके समय पहला आ, पहली पहले टैंक से फायर होता है और फिर हर बावन सेकेंड पर हर बावन सेकेंड पर होता है और जिस तरह जितना लंबा हमारा राष्ट्रगान है जैसे ही राष्ट्रगान खत्म होता है ये 21 तोपों की सलामी उसके साथ ख़त्म होती है फैसिनेटिंग ना छोटी छोटी बातें होती हैं जो नहीं पता होती तो नहीं पता होती पर जब हम सुनते हैं तो जानकर अच्छा बहुत लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी उस दिन एक खास रोल होता है वो अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल जाते हैं हमारे सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने जिन्होंने जिनके बलिदान की वजह से हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे दिनों को मनाते एक बार मनोज मुंतशिर को मंच पर कहते सुना था कि ये 26 जनवरी हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है ये हमें मिला है 23 मार्च से गुजरकर जिस दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया था छब्बीस जनवरी हमें मिला है सत्ताईस फरवरी की कुर्बानी के बाद जिस दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद ने आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार दी थी यह छब्बीस जनवरी हमें नसीब हुआ है तीस अक्टूबर के बाद जिस दिन लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को कर्नल स्कॉट ने अपनी लाठियों से मार मार कर तोड़ दिया था यह छब्बीस जनवरी हमें मिला है तीस जनवरी की कीमत पर जब बापू ने हे राम कहकर आखिरी सांस ली थी आंखें भीग रही हैं ना तो रोकिए उन्हें और बोलिए उनसे कि आज आंखें भिगाने का नहीं उदास होने का नहीं आज तो उत्सव का दिन है आज ढोल बजाएंगे जश्न मनाएंगे जो लौट के घर ना आए आज उनकी याद निकाएंगे आज उनकी याद नगाएंगे अफसोस नहीं जो तेरे लिए महफूज रहे मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिसमो से निकल के खून कहे बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की यार तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहराव इतनी सी है दिल की यार सो से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा हाँ वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा नतना मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुरबान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आर तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहराव इतनी सी है दिल की आ तेरी तेरी तू हस्ती रहे घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है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 जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे इस गाने को सुनकर इसके संगीत को सुनकर कुछ कुछ होता होगा ना मन में अब देशभक्ति से जुड़े ये गाने जो होते हैं ना इनमें कुछ बात ही अलग होती है मुझे होता है इन गानों को सुनकर दिल में कुछ अजीब सा एहसास ये गाना था 2019 की फिल्म केसरी से इसके बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने इसमें संगीत दिया था आर को प्रावो मुखर्जी ने और आवाज़ थी प्रतीक बच्चन की इस फिल्म में जो मेन किरदार जिनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया है वो पोट्रे किया था अक्षय कुमार ने आज देसी जायका में हम भारतीय गणतंत्र दिवस यानी कि छब्बीस जनवरी की बातें कर रहे हैं हमने बहुत सारी बातें आज प्रोग्राम में करीं बहुत सारी नई जानकारी जो मैंने कहीं कहीं से इकट्ठा की थी वो आपके साथ बांटी। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि ये बातें छोटी छोटी ही सही पर हम सबको जाननी चाहिए और आपको सुनकर अच्छा भी लगा होगा बाहर रहने पर जैसे हम अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति अपने धर्म अपनी भाषा ये सब सिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ें मुझे लगता है कि देशभक्ति की भावना भी हमें ऐसे ही अपने बच्चों को पास ऑन करनी चाहिए अपने हालांकि वो उस देश में नहीं रहे उन्हें कितना लगाव है पता नहीं लेकिन शायद ये बातें जान कर ये छोटी छोटी जानकारियां उनको देश की अगर हो तो जब वो चार लोगों में बैठकर अपने देश के बारे में कोई बात सुने कोई बात करें तो उनके पास कुछ कहने को हो वो भी भारतीय मूल से होने पर गर्व तो कर सके आज के दिन हम सब अपनी डी पर अपना तिरंगा लगाएंगे अपने स्टेटस पे कोई अच्छी सी देशभक्ति की कविता डालेंगे और दिल में भी महसूस करते हैं हम भले ही हम भारत से बाहर हों भारत हमारे अंदर से कभी बाहर नहीं होता कोई भी भारतीय पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ अचीव करता है हमारे देश के लिए कुछ अच्छा होता है तो हमारा भी सर्व गर्व से उठ जाता है और अगर हमारे देश में कोई आपदा आती है तो हमारा दिल भी दुखता है मैं आज गणतंत्र दिवस पर आप सबको एक बार फिर बधाई देती हूं और आप सब से ये गुजारिश करती हूं कि देशभक्ति सिर्फ़ सैनिकों का कार्य नहीं देशभक्ति ऐसा नहीं कि आप अगर बॉर्डर पर नहीं लड़ रहे हैं तो आप देशभक्त नहीं हैं देशभक्ति दिखाने के बहुत तरीके होते हैं एक नॉर्मल सिविक सेंस एक काइंडनेस एक एम्पथी अपने आसपास के लोगों के लिए अपने कार्यों में एक कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी ये सारे देशभक्ति के ही रूप है तो इस बारे में ज़रूर सोचें क्योंकि ये भारत माता का हम पर कर्ज है और हर भारतीय का ये फर्ज भी है अब पूजा को इजाज़त एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातर जय हिंद जान से प्यारा है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 सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है